भगवान परम ज्ञानी कबीर का पद है साधो देखो जग बौर तो आना साहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना हिंदू कहते हैं राम हमारा मुसलमान रहमाना आपस में दो लरे मरतु तु मरम कोई नहीं जाना बहुत मिले मुहि ने, नेमी धर्मी प्रात करे असनाना आत्म छोड़ खाने पूजय तिनका आसन मारी धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना पीपर पाथर पूजन लागे भूलाना माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना साखी सब्द गावत भूल आतम खवर न जाना घर घर मंत्र जो दे, जो देत फिरत है माया के अभिमाना गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल काल पछिताना बहुत देखे पीर औ पढ़े किताब कुराना करे मुरीद कबर बतलावे उन्हों न जाना हिंदू की हिंदू की दया मेहर तुरकन की दोनों घर से भागी वह करे जीवा वा झटका मारे आग दो घर लागी या विधि हंसी चलत है हमको आप कहा सयाना कहे कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना भगवान कृपा पूर्वक हमें इसका अर्थ समझा दें धर्म क्या है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 वहीं उसका मंदिर वहीं धर्म है धर्म है व्यक्ति और समस्ती के बीच प्रेम की एक प्रती ऐसे प्रेम की जहां बूंद खो देती है अपने को सागर में और सागर हो जाती है जहां सागर खो देता है अपने को बूंद में और बूंद हो जाता है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 तो मरघट ले जाते दफना आते आग लगा देते, लाश को कोई संभाल के रखता है लेकिन तुम समझदार नहीं और लाश को सदियों से संभाल के रखे हो लाश सड़ती जाती उससे सिर्फ दुर्गंध आती उससे पृथ्वी पर कोई प्रेम का राज्य निर्मित नहीं होता सिर्फ घृणा फैलती जहर फैलता है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 एक एक इंच जगह पर करोड़ों लाशें गढ़ी हैं क्योंकि कितने लोग हैं कितनी आत्माएं और कितने वर्तुल सबने लिए ज्योति चली जाती है लाश को हम दफना आते हैं धर्म के साथ ऐसा नहीं हो पाया ज्योति तो चली जाती लाश रह जाती है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 कहा तो उन चरणों से बहती हुई अनंत धारा ऊर्जा की कि जिनमें भी साहस था झुकने का वे झुके और सदा के लिए तृप्त हो गए कि जिनमें भी हिम्मत थी बुद्ध के चरणों को छू लेने की उन्होंने छुआ और जैसे पारस छू गए और लोहा सोना हो गया कहां तो वे चरण और कहा फिर रेत पर सूखे हुए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 तो शब्द में तो सत्य नहीं होता लेकिन बुद्ध के ऊठो को छूकर जो शब्द निकलते हैं, उनमें सत्य की झनकार होती शब्दों तो तुम जो उपयोग करते हो वही बुद्ध करते हैं लेकिन शब्दों का गुणधर्म बदल जाता जब बुद्ध बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोले जा रहे हैं बुद्ध की आंखें भी कुछ कह रही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 जब तुम धम्म पद में पढ़ोगे तो कागज और स्याही है वहां बुद्ध के ओठ बुद्ध की आंखें बुद्ध के हाथ बुद्ध का होना वहां कुछ भी नहीं ऐसा ही समझो कि अगर तुमने संगीत को संगीत की किताबें देखी हो चिन्हों में संगीत लिखा होता है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 साधो देखो जग बाना सांची कहूं तो मारन धावे झूठे जग पतियाना हिंदू कहते राम हमारा मुसलमान रहमाना परमात्मा किसी का भी नहीं तुम परमात्मा के हो सकते हो समझ में आता है लेकिन तुम उल्टा काम करते तुम परमात्मा को अपना बना लेते परमात्मा के हो जाओ क्योंकि तुम बूंद हो वो सागर है समर्पण कर दो अपना लीन हो जाओ विराट में समझ में आता है लेकिन लीन तो कोई नहीं होता लोग उल्टे परमात्मा पर ही कब्जा कर लेते बूंद सागर पे कब्जा कर रही मुट्ठी में आकाश बांधने की कोशिश चल रही हिंदू कहते राम हमारा मुसलमान रहमाना दावेदारी बन गई धर्म तो सिखाता है समर्पण संप्रदाय करता है दावेदारी धर्म तो सिखाता है कैसे तुम मिटो और संप्रदाय इस जगत में सबसे असंभव बात करवाता है कि तुम परमात्मा के ऊपर भी कब्जा कर लो तुम दावेदार हो जाओ परमात्मा तुम्हारा रक्षक है लेकिन संप्रदाय कहता तुम परमात्मा की रक्षा करो कहीं मुसलमान आके मंदिर की मूर्ति ना तोड़ दे कहीं मस्जिद में कोई हिंदू आग ना लगा दे कहीं कुरान का कोई अपमान न करते कहीं गीता का कोई विरोध न कर दे तुम्हें रक्षा करनी जैसे तुम्हारे बिना परमात्मा बड़ी असहाय अवस्था में पड़ जाएगा अगर तुम न हुए परमात्मा का क्या होगा जगह जगह कुटेगा पिटेगा लोग आग लगाएंगे मारेंगे काटेंगे तोड़ेंगे तुम ही उसे बचा रहे हो परमात्मा को तुमने समझा क्या है कोई वस्तु है जिस पर तुम दावा कर दो तो? कबीर के लिए तो बहुत मुश्किल रही होगी क्योंकि कबीर का कुछ पक्का नहीं वो हिंदू थे कि मुसलमान कबीर जैसे किसी आदमी का कुछ पक्का नहीं होता और उनके साथ तो जीवन में भी घटना ऐसी घट गई थी कि मां बाप बच्चे को सरोवर के किनारे छोड़ के चले गए किसका था कभी पता नहीं चला जायज था ना जायज था कुछ पता नहीं चला हिंदू का था मुसलमान का था कुछ पता नहीं चला ऐसी ख्याली था लोगों का कि मुसलमान का बच्चा है रहा होगा और एक हिंदू सन्यासी ने कबीर को बड़ा किया तो गुरु तो हिंदू था मां बाप शायद मुसलमान रहे हो कबीर तो बड़ी मुश्किल में थे हिंदू ना घुसने दे मंदिर में उनको क्योंकि वो मुसलमान मुसलमान ना घुसने दे मस्जिद में क्योंकि वो हिंदू गुरु के शिष्य और हिंदू घर में पले यहां कहा आते हो जिन्होंने जिंदगी भर कबीर को मंदिर मस्जिद में ना घुसने दिया लेकिन मरते वक्त उन्होंने झगड़ा खड़ा कर दिया जब वो मर गए तो मुसलमानों ने कहा कि हम दफनाएंगे मस्जिद में तो ना घुसने दिए ठीक ही कहते हैं कि साधो देखो जग बोराना और हिंदुओं ने कहा कि हम दफनाने न देंगे जलाएंगे जीवित कबीर को दोनों ने इंकार किया लाश पर कब्जा करने आ गए यही तो संप्रदाय की कुशलता है धर्म को इंकार करता है जीवित को इनकार करता है क्योंकि जीवित में खतरा है जीवित के पास तुम गए तो तुम बदलोगे मरे के पास गए तुम तो बदल ही नहीं सकते मुर्दे पे तुम कब्जा कर लोगे मरे कबीर पर कब्जा करने हिंदू मुसलमान पहुंच गए और ये कहानी कुछ ऐसी है कि लगती है सार्वभौम नानक के साथ यही हुआ तारण के साथ यही हुआ और भी संतों के जीवन में ऐसा हुआ कि मरते वक्त लोग कब्जा करने पहुंच गए कठिनाई समझ में आती है क्योंकि मुर्दे पे कब्जा किया जा सकता है जीवित कबीर को तो तुम छू भी ना सकोगे छूओगे तो जल जाओगे जीवित करीब कबीर के पास जाओगे तो क्रांति घटेगी वो तो आग है ऐसी आग है जिसमें तुम्हारा कचरा जल जाएगा और सोना बचेगा लेकिन मरे हुए कबीर को जलाने लोग पहुंच गए खुद जलने ना पहुंचे जिंदा कबीर के पास और झगड़ा खड़ा कर दिया अब भी जहां कबीर की मृत्यु घटी वो मकान दो हिस्सों में बटा है आधे पे हिंदुओं का कब्जा है आधे पे मुसलमान का बीच में एक बड़ी दीवार है आधे को मुसलमान पूछते हैं वो कबीर की दरगाह है और आधे को हिंदू पूछते हैं वो कबीर की समाधि हिंदू थे राम हमारा मुसलमान रहमाना आपस में दो लड़े मर थे मरम कोई नहीं जाना और मर्म की बात इतनी है कि तुम परमात्मा के हो सकते हो परमात्मा का तुम दावा कर रहे हो कि मेरा तुम परमात्मा के हो जाओ काफी और जो परमात्मा का हो गया उसी ने मर्म जाना आपस में दो लड़े मरते मरम कोई नहीं जाना धर्म को भी लोग लड़ाई का स्थल बना लिए धर्म का एक ही उपयोग है को उसके द्वारा लोग अच्छी तरह लड़ सकते और ध्यान रखना अधर्म के लिए लड़ो तो मन में थोड़ा अपराध भी मालूम पड़ता है धर्म के लिए लड़ो तो काम इतना धार्मिक है कि अपराध का तो कोई सवाल ही नहीं मुसलमान सोचता है कि अगर धर्म युद्ध में मारे गए तो मोक्ष निश्चित है हिंदू सोचता है अगर धर्म के लिए शहीद हो गए तो स्वर्ग के दरवाजे पर बैंड बाजे मौजूद है एक बात ख्याल में ले लेना कि अच्छी बात के लिए लोग लड़ना सुगम पाते हैं बुरी बात के लिए लड़ने में तो थोड़ा सा संकोच भी होता है कि क्या लड़ाई कर रहे हो लेकिन अच्छी बात के लिए लड़ाई में बड़ा मजा आ जाता है इसलिए लोग लड़ने के लिए अच्छी बातें खोज लेते हैं कारण तो लड़ना है बहाने अच्छे खोज लेते हैं हिंदू धर्म खतरे में झगड़ा शुरू अब हिंदू धर्म को तो बचाना ही पड़ेगा तुमने ठेका लिया है तुम धर्म के बचाने वाले कौन हो कि इस्लाम खतरे में तो बस पागलों की दौड़ शुरू हो गई और फिर धर्म के नाम पर तुम जितना अधर्म कर सकते हो उतना किसी और चीज के नाम पर नहीं कर सकते सत्य के नाम पर झूठ बोलो धर्म के नाम पर अधर्म करो अहिंसा के नाम पर तलवार उठा लो कभी ठीक ही कहते हैं साधो देखो जग बौराना लोग बिल्कुल पागल मालूम होते अहिंसा के लिए भी तलवार उठा लेते ये भूल ही जाते हैं कि तलवार उठाने का मतलब तुम नहीं हिंसा कर दी धर्म के लिए लड़ने का मतलब तुम नहीं अधर्म शुरू कर दिया युद्ध ही तो अधर्म है प्रेम है धर्म घृणा है अधर्म और धर्म के नाम पर कितनी घृणा फैलाई जाती है धर्म है निरअहकार लेकिन धर्म के नाम पर कितना अहंकार चलता है एक छोटे गांव में ऐसी घटना घटी एक ईसाई पादरी आया आदिवासियों का गांव है बस्तर में और आदिवासियों को समझाना हो तो आदिवासियों के ढंग से समझाया जा सकता है क्योंकि तो बहुत सिद्धांत की बात करने से तो कोई सार नहीं न शास्त्र वो जानते हैं न शब्द वो बहुत समझते तो उसने एक तरकीब निकाली उसने कई लोगों को ईसाई बना लिया उसने तरकीब ये निकाली कि वो गाँव में जाता थोड़ा बहुत धर्म की बात करता है भजन कीर्तन करता और फिर दो मूर्तियाँ निकालता अपने झोले से एक क्राइस्ट की और एक राम की और दोनों को पानी में डालता एक बाल्टी भरवा लेता और दोनों को पानी में डालता और कहता कि देखो जो खुद बचता है वही तुम्हें बचा सकता है जो खुद ही डूब जाए वो तुम्हें क्या बचाएगा राम की मूर्ति लोहे की बना ली थी और जीसस की मूर्ति उसने लकड़ी की बना ली थी तो जीसस तो तैरते और राम एकदम डुबकी मार जाते गांव के आदिवासी बात तो बिल्कुल सच्ची है तर्क साफ है कि ये इन राम के पीछे अपन फंसे हैं और ये खुद ही डूब रहे हैं उसने इस कारण कई लोगों को एक हिंदू सन्यासी गांव में मेहमान था उस सन्यासी ने ही मुझे पूरी कहानी बताई वो बड़ा योग आदमी था गांव के लोगों ने उससे भी कहा कि ये तो बड़ा रहस्य साफ मामला अनेक लोग ईसाई हो गए वो भी गया देखने उसने समझ लिया कि मामला क्या है भरी सभा में जब लोग बड़े प्रभावित थे उसने कहा कि ऐसा काम किया जाए पानी तो ठीक है आग जलवाई जाए जो बच जाए वही तुम्हें बचाएगा गांव के लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल साफ मामला है असली चीज तो आग है पानी में क्या रखा है वो ईसाई पादरी बड़ी मुश्किल में बह गया उसने बड़ी कोशिश की कि बच निकले लेकिन गांव के लोगों ने पकड़ लिया उन्होंने कहा जाते हो ये तो परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि अग्नि परीक्षा तो शास्त्रों में भी कही जल परीक्षा कभी सुनी वो जीसस जल गए प्रदाय जीते हैं क्षुद्र तर्कों पर बहुत छोटे तर्कों पर बहुत छोटी छोटी घृणा को जमा जमा के धीरे धीरे अंबार खड़ा करते हैं एक एक ईंट घृणा की है विद्वेष की है दूसरे की निंदा की है दूसरे को छोटा बुरा बताने की है प्रेम तो कहीं पता भी नहीं चलता और जो घृणा फैला रहे हैं वो प्रार्थना कैसे करते होंगे उनकी प्रार्थना में भी वही घृणा होगी प्रेम फैलाओ तो ही तुम्हारी प्रार्थना में प्रेम आएगा क्योंकि जो प्रेम तुम्हारे जीवन का हिस्सा न बन जाए वो तुम्हारी प्रार्थना में कभी आविर्भूत न होगा तुमसे ही तो प्रार्थना उठेगी साधु देखो जग बाना आपस में दो लड़े मरत हैं मरम कोई नहीं जाना बहुत मिले मोही धर्मी प्रार्थ करें स्नाना बड़े नियम और धर्म को मानने वाले लोग कबीर कहते मैंने देखे रोज सुबह स्नान करते हैं काशी में सब इकट्ठी हैं वही नियम धर्मी और काशी घर था कबीर का रोज सुबह से चले जा रहे हैं गंगा का स्नान कर रहे छोड़ी पखाने पूजें तो था ज्ञाना लेकिन मैं देखता हूं कि पूजा वो आत्मा की नहीं करते पत्थरों की करते स्नान करते हैं पूजा पाठ करते हैं नियम धर्म का पालन करते हैं लेकिन पूजा पत्थर की करते हैं चैतन्य की नहीं दिये को पूजते हैं ज्योति को नहीं तो क्या होगा तुम्हारे स्नान से पाप तुम करोगे गंगा तुम्हारे पाप धोएगी गंगा ने कौन से पाप किए जो तुम्हारे पाप धोए गंगा का क्या कसूर कितना ही तुम स्नान करो शरीर को रगड़ रगड़ रगड़ के कितना ही धो ढालो इससे भीतर की चेतना तो न इसका यह मतलब नहीं कि स्नान मत करो क्योंकि वैसे भी लोग हैं जो स्नान ही नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं आत्मी की पूजा करनी जैन दिगंबर मुनि है वो स्नान नहीं करते स्नान ही बंद कर देते हैं क्योंकि वह आत्मी की पूजा करनी शरीर को क्या धोना लोग पागल हैं और रतियों पर उतर जाते मध्य युग में यूरोप में ईसाइत स्नान के खिलाफ हो गई और गंदगी परमात्मा के पहुंचने का रास्ता मान ली गई एक संत 130 वर्ष जिया और कहते हैं उसने कभी स्नान नहीं किया और उसकी बड़ी पूजा थी प्रतिष्ठा थी क्योंकि यह है हाँ आत्मज्ञानी तो समझ के चलना रास्ता यह खतरनाक है इसमें एक अति से दूसरी पे मत चले जाना स्नान शरीर के लिए बिल्कुल जरूरी है स्वच्छता सुखद है लेकिन शरीर के स्नान से आत्मा शुद्ध नहीं होती और ना शरीर की गंदगी से आत्मा शुद्ध होती वो भी स्मरण रखना नहीं तो शरीर को गंदगी में बैठा रखते हैं कई परमहंस होकर बैठ जाते कि वही खाना खाते हैं वही मलमूत्र त्याग करते उनके कई पूजा करने वाली भी मिल जाते हैं कि आदमी ज्ञानी क्योंकि ये आत्मा की पूजा में लगा है मालूम होता है क्योंकि शरीर का ऐसे ख्याल ही नहीं है शरीर की जरूरत शरीर की जरूरत है शरीर की जरूरत निश्चित ही पूरी करनी लेकिन शरीर की जरूरत को आत्मा की जरूरत मत समझ लेना आसन मारी डिम्बध धरी बैठे मन में बहुत घुमाना देखता हूं कि आसन मार के बैठे और भीतर सिवाए दंभ के और गुमान के कुछ भी नहीं तो आसन ही मार के बैठने से क्या होगा अगर आसन के भीतर अहंकार ही भर रहा है इसका यह अर्थ नहीं कि आसन का उपयोग नहीं इसका इतना ही अर्थ है कि आसन मार लेने से तुम ये मत समझ लेना कि अहंकार मर जाएगा आसन का अपना उपयोग है अगर शरीर को बिल्कुल शांत थिर करके बैठ जाओ तो शरीर की स्थिरता के कारण मन की गति में बाधा पड़नी शुरू हो जाती मन शांत हो जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन शरीर अगर स्थिर हो तो मन के अशांत होने में बाधा पड़ती शांत शरीर के भीतर मन के शांत होने की संभावना बढ़ जाती हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं लेकिन संभावना बढ़ जाती स्नान करके स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर से तुम पूजा करने आए हो तो पूजा की संभावना बढ़ जाती है गंदगी से भरे हुए थके हारे धूल धमास में दबे तुम पूजा करने आए हो पूजा की संभावना कम हो जाती है। लेकिन सिर्फ स्नान कर लेना पूजा नहीं है। स्नान कर लेना पूजा के लिए सहारा हो सकता है स्नान कर लेना पर्याप्त नहीं है जरूरी है पर्याप्त नहीं कुछ और होना जरूरी स्नान को ही समझ लेना वही धर्म और संप्रदाय का भेद है धर्म जीवन की समस्त चीजों का उपयोग करता है ताकि परम ज्योति जल सके संप्रदाय उपयोग में ही अटक जाता है ज्योति की बात ही भूल जाता है मुला रसुलद्दीन एक आदमी के घर नौकर था बड़ा रईस आदमी था लेकिन मुल्ला से परेशान था उसने एक दिन कहा कि मैं कई बार तुम्हें बता चुका मगर अब एक सीमा होती हर चीज की तीन अंडे लाने के लिए बाजार तीन दफा जाने की जरूरत नहीं एक ही दफे में ले आ सकते हो कुछ दिन बाद अमीर बीमार पड़ा उसने नसुद्दीन को कहा कि जाओ वैद्य को बुला लाओ नसुद्दीन गया वैध को ले आया लेकिन बड़ी देर बाद लौटा तो अमीर ने कहा कि इतनी देर कैसे लगी तो उसने कहा और सबको भी बुलाने गया था तो और सब कौन है मैंने तुम्हें वैध को बुलाने भेजा था तो उसने कहा कि वैध अगर कहे कि मालिश करवानी तो मालिश करने वाले को लाया वैद्य अगर कहे कि पुलटिस बनवानी तो पुलटिस बनाने वाले को लेके आया वैद्य अगर कहे कि फला तरह की दवा चाहिए तो केमिस्ट को भी बुला लाया और अगर वैद्य असफल हो जाए तो मरघट ले जाने वाले उनको भी ले आया सब मौजूद तीनों अंडे साथ ले आया समझ बारीक बात है और सिर्फ क्रियाकांड समझ नहीं क्रियाकांड उसने पूरा कर दिया लेकिन समझ की कोई खबर न थी सांप्रदायिक व्यक्ति एक एक हिसाब को पूरा कर देता है सब क्रियाकांड परिपूर्ण होते हैं उसके तुम उसमें भूल नहीं निकाल सकते अब क्या भूल निकालोगे नसरुद्दीन में उसने क्रियाकांड पूरा कर दिया उसने गणित साफ कर दिया पूरा रत्ती भर कमी नहीं छोड़ी लेकिन बात वो बिल्कुल चूक गया गणित साफ कर दिया लेकिन समझ से बिल्कुल चूक गया सांप्रदायिक व्यक्ति पूरा क्रियाकांड कर देता है एक से लेकर सौ तक सब नियम पूरा कर देता है और फिर भी चूक जाता है क्योंकि वो जो क्रियाकांड है सहयोगी हो सकता है लेकिन वही सब कुछ नहीं है और वो जो क्रिया कांड है वो बदला भी जा सकता है वो अनिवार्य भी नहीं है लेकिन जो अनिवार्य है वो नहीं बदला जा सकता दिया कई ढंग का हो सकता है ज्योति एक ही ढंग की होती है दिया तुम गोल बनाओ तिरछा बनाओ कलात्मक बनाओ साधारण बनाओ सोने का बनाओ मिट्टी का बनाओ छोटा बड़ा जैसा तुम्हें बनाना हो बनाओ दिए पर सब तुम कर सकते हो लेकिन ज्योति का स्वभाव एक ही होगा जब ज्योति जलेगी तो स्वभाव एक ही होगा क्रियाकांड दिए के भीतर इतना लीन हो जाता है इतनी बारीक नक्काशी करने लगता है दिए पर कि दिए में ही जीवन चुक जाता है ज्योति जलाने का मौका ही नहीं आता इतनी ही बात ख्याल रखना आसन मारी डिंबध धरी बैठे मन में बहुत घुमाना पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ वर्त बुलाना असली तीर्थ तो भूल ही गया जो भीतर तीर्थ का अर्थ होता है जहां से परमात्मा की तरफ नाव छूटती काशी में तीर्थ नहीं है क्योंकि वहां से नाव छोड़ोगे तो दूसरी तरफ पहुंच जाओगे परमात्मा में नहीं पहुंच जाओगे तीर्थ का अर्थ होता है वो जगह जहां से नाव परमात्मा की तरफ छूटती थी तो वो तीर्थ तो भूल ही गया वो तो भीतर है। इस तरफ तुम हो उस तरफ परमात्मा है बीच में विराट जीवन की नदी है। पीपर पाथर पूजन लागे और लोग वृक्षों को पूज रहे पत्थरों को पूज रहे तीर्थ व्रत भुलाना व्रत का अर्थ है व्रत संकल्प न तो कोई संकल्प है जीवन में न कोई व्रत है बस ऐसे ही अंधे अंधों को धक्का दिए जा रहे हैं दूसरे कर रहे हैं तुम भी कर रहे हो वही काम संकल्प से किया जाए तो धार्मिक हो जाता है और वही काम बिना संकल्प के किया जाए तो सांप्रदायिक हो जाता है जैसे तुमने प्रार्थना की संकल्प से की संकल्प का अर्थ है तुमने अपने पूरे प्राणों को डाल दिया उस प्रार्थना में तुमने प्रार्थना ऐसी की जैसे प्रार्थना जीवन और मरण का सवाल है तुमने प्रार्थना ऐसी की कि खुद को पूरा दांव पे लगा दिया ये व्रत का अर्थ होता है पूरा दांव पे लगा दिया रोआ रोआ स्वास स्वास हृदय का धड़कन धड़कन तुमने सब समर्पित कर दी इस संकल्प का थे तो प्रार्थना उतार लाएगी परमात्मा को भी कहीं भी हो कहीं भी छिपा हो गहन से गहन में ऐसी प्रार्थना उसे खींच लेगी तत्म लेकिन एक प्रार्थना है कि तुमने की जैसे तुम और काम करते हो खाना खाते हो बाजार जाते हो दुकान पे जाते हो पत्नी से बात करते हो अखबार पढ़ते हो ऐसी ही तुमने प्रार्थना की ऊपर से शब्द तो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन भीतर का संकल्प अगर भूल गया हो तो प्रार्थना व्यर्थ है तुम समय वैसे ही खो रहे हो अच्छा था तुम अखबार और थोड़ा पढ़ लेते दोबारा पढ़ लेते कोई फर्क नहीं भीतर का संकल्प ही गुणात्मक भेद लाता है ऐसा हुआ है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ भट्टोजी दीक्षित उस ज्ञानी का नाम था ऐसे वो बड़ा व्याकरण का ज्ञाता था और जीवन भर उसने कभी प्रार्थना ना की वो 60 साल का हो गया उसके पिता नब्बे के करीब पहुंच रहे थे पिता ने भट्टो जी को बुलाया और कहा कि सुन अब तू भी बूढ़ा हो गया और अब तक मैंने राह देखी कि, कि कभी तू मंदिर जाए आज तेरे साठ वर्ष पूरे हुए तेरा जन्मदिन अब तक मैंने कुछ भी तो उससे कहा नहीं लेकिन अब मेरे दिन भी थोड़े बचे कभी मैं चला जाऊं कुछ पता नहीं अब तेरे प्रार्थना करने का समय आ गया अब मंदिर जा कब तक तू ये व्याकरण में उलझा रहेगा और गणित सुलझाता रहेगा क्या सार है इसका माना कि तेरा बड़ी प्रतिष्ठा है दूर दूर तक तेरे नाम की कीर्ति है पर इसका कोई सार नहीं और तू अब तक मंदिर क्यों नहीं गया मैं पूछना चाहता हूं तेरा जैसा समझदार बुद्धिमान प्रार्थना क्यों नहीं किया तो भट्टो जी ने कहा कि प्रार्थना तो एक दिन करूंगा आज कहते हैं आज ही करूंगा तैयारी ही कर रहा था प्रार्थना की लेकिन तैयारी ही पूरी नहीं हो पाती थी और फिर आपको मैं देख रहा हूं कि आप जीवन भर प्रार्थना करते रहे कुछ भी ना हुआ रोज जाते हैं मंदिर और लौट आते थे आपको देख के भी निराशा होती कि कैसी प्रार्थना और ऐसी प्रार्थना करने से क्या होगा आप वही के वही है। लेकिन अब आप आज कही दिए और मैं भी सोचता था कि अब वक्त करीब आ रहा है तो आज मैं जाता हूं लेकिन शायद मैं लौट ना सकूंगा बाप तो कुछ समझाने क्योंकि बाप ऐसी प्रार्थना करता था एक क्रियाकांड था एक सांप्रदायिक बात थी करनी चाहिए थी करता था भट्टो जी वापिस नहीं लौटे मंदिर में प्रार्थना करते ही गिर गए और समाप्त हो गए संकल्प भट्टो जी ने कहा प्रार्थना एक ही बार करनी दोबारा क्या करनी क्योंकि दोबारा का मतलब है पहली दफा ठीक से नहीं की तो एक दफा ठीक से ही कर लेनी सभी कुछ दांव पर लगा देना है अगर होता हो तो हो जाए तो वो कह गए थे या तो वापस नहीं लौटूंगा या वापस लौटूंगा तो दोबारा मंदिर नहीं जाऊंगा क्योंकि क्या मतलब है। ये संकल्प का अर्थ होता है संकल्प का अर्थ होता है समस्त जीवन को ऊंडेल देना एक क्षण में तब दोबारा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं एक बार राम नाम लिया भट्टों ने और राम के नाम के साथ वो गिर गए कबीर कहते हैं न तीरथ का पता न संकल्प का पता पत्थर पीपल लोग पूजे जा रहे साधो देखो जग बौराना माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना लोग माला पहने हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं कि माला क्यों पहने हुए है माला पर हाथ चल रहे हैं मन कहीं और चल रहा है लोग थैली बना लेते माला में थैली में रखे रहते और माला चलती रहती थैली के भीतर और वो सब काम करते रहते हैं दुकान चलाते रहते हैं बात करते रहते हैं कुत्ते को भगा देते ग्राहक को लूट लेते और एक हाथ से माला चलते रहते यंत्रवत चल रही है हाथ को भी कहे को उलझाए हो एक बिजली की छोटी मोटर लगा लो उसका माला टांग दो घूमती वैसा भी किया है लोगों ने तिब्बत में उन्होंने एक प्रेयर व्हील बना लिया उसको कहते हैं प्रार्थना का चका एक चका है छोटा जैसा चरखे का चका होता है और उस पर प्रार्थना लिखी है। उसको एक दफा घुमा दिया तो वो जितने चक्कर लगा ले उतनी प्रार्थना का लाभ तो लोग रखे रहते हैं बगल में सब काम करते रहते हैं जब वो फिर रुक गया फिर उसको एक धक्का मार दिया फिर अपना काम कर लिया फिर एक धक्का मार तो दिन भर में अनंत प्रार्थना का लाभ मेरे पास एक बहुत लामा कुछ दिन मेहमान हुआ वो रखे रहता तो मैंने कहा तू बिल्कुल पागल है इसको प्लग कर दे दीवार से तू अपना काम करिए अपना काम करे चौबीस घंटे सो जागो चोरी करो हत्या करो तुम्हें जो करना हो तुम करो ये प्रार्थना का लाभ तो तुझे मिलते ही रहे सिर्फ बिजली का बिल तुम चुका दे <laughs> माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना साखी शब गावत भूले और भजन कीर्तन में लोग भूल जाते डूब जाते और सोचते हैं कि ये ज्ञान की घड़ी घट -गड़ रही थी कहते हैं आत्म खबर न जाना वो भूलना संगीत का है वो तो वैश्या के घर भी जो संगीत को सुनता है वो भी सिर डवाने लगता है उसमें तुम बहुत मूल्य मत समझ लेना वो तो अच्छा संगीतज्ञ डुबा देता है लोगों को तरोबोर कर देता है तो साखी शब्द गावत भूले तो भजन कीर्तन में लग जाते हैं लोग और सिर डुलाने लगते हैं और समझते हैं कि बड़ा बड़ी काम की बात हो रही है कि बड़ा धर्म कमा रहे हैं कि देखो कैसे लीन हो गए आत्म खबर न जाना इन सब बातों से कुछ भी ना होगा जब तक भीतर का बोध ना आ जाए और भीतर का बोध आ जाए तो भजन कीर्तन माला पत्थर सभी महत्वपूर्ण हो जाते और भीतर का बोध ना है तो सभी व्यर्थ हो जाते इस बात को ठीक से ख्याल में रखें घर घर मंत्र जो देते फिरते हैं माया के अभिमाना गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना और लोगों ने धंधा बना रखा है घर घर मंत्र देते फिरते हैं कबीर कहते हैं ब्राह्मणों पंडितों ने व्यवसाय बना लिया देते फिरते बांटते फिरते और लोग सोचते हैं कि बस मंत्र मिल गया आप क्या करना कान फूंक दिया गुरु ने आप क्या करना निपट गए गुरु मंत्र ले लिया मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं तीस साल हो गए गुरु मंत्र लिया अब तक कुछ हुआ नहीं गुरु मंत्र लेने से कुछ होगा और गुरु मंत्र दिया किसने इसकी भी कभी फिक्र की कि जिसने गुरु मंत्र दिया वो गुरु था भी नहीं वो कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं गांव के पंडित था उसने दे दिया गुरु मंत्र तो केवल उसी से मिल सकता है जो जाग गया हो और तो कोई मंत्र दे नहीं सकता तो पृथ्वी पर मुश्किल से एक दो तीन चार पांच अंगलियों पर गिने जाने वाले लोग होते हैं। जो मंत्र दे सकते हैं। गुरु मंत्र दे दे दे सकते सकते गुरु लेकिन लाखों लोग दे रहे कबीर कहते हैं गुरुवार सहित शिष्य सब बूढ़े गुरु और उनके शिष्य सब डूब जाते हैं। लेकिन पता अंतकाल में चलता है उसके पहले पता नहीं चलता अंतकाल पछताना जब मौत करीब आती तब पता चलता है कि सब जिंदगी तो ऐसे ही गई न गुरु मंत्र बचा सकता है न माला का फेरना बचाता न पत्थर का पूजना बचाता मौत सामने खड़ी लेकिन तब समय भी नहीं बचता कुछ करने का उपाय भी नहीं बचता मरने के पहले सजग हो जाना अगर थोड़ी ठीक से खोज की तो तुम गुरु को खोज ही लोगे ठीक से खोज का अर्थ ये काम सस्ता नहीं गुरु के पास होने का मतलब है समर्पण मुफ्त नहीं मिलता है मंत्र जब तक तुम अपने को पूरा ही झुका ना दो तुम अपने को पूरा मिटा ही ना दो तब तक नहीं मिलता है मंत्र बड़े साहस की जरूरत है मेरे पास लोग आते मैं चकित होता हूं कभी कभी कि लोग कुछ सोचते भी हैं या नहीं सोचते कोई आता वो कहता है कि सिर्फ माला दे दे गेरुआ कपड़े मैं ना पहन सकूंगा गेरुआ कपड़ा पहनने तक की हिम्मत नहीं है जो कि कोई बड़ी हिम्मत नहीं है क्या खास हिम्मत तुम्हारे कपड़े हैं तुम गेरुआ रंग लोग किसी का लेना देना है किसी से प्रयोजन है कपड़े तक रंगने में इतनी घबराहट है आत्मा को तुम कैसे रंग पाओगे इतना भी साहस नहीं है कि चार लोग हंसेंगे तो हंस लेंगे चार लोग पागल कहेंगे तो कह लेंगे ऐसे भी वो पागल ही कहते हैं तुमको एक राजनीतिक के खिलाफ किसी अखबार में कुछ लिखती है, वो बड़ा नाराज हो गए वो बड़ा गुस्से में आया मिला नसुद्दीन उसके मित्र हैं उनके पास पहुंचा। और कहा कि मैं इसको मिटा के रहूँगा अदालत में ले जाऊँगा नसरुद्दीन ने कहा बैठो इस गांव में कितने लोग है? तो दस हजार कितने लोग अखबार पढ़ते तो मुश्किल सा हजार नौ की तो फिक्र छोड़ दो हजार अखबार पढ़ते उनमें से कितने लोग तुमको जानते तो मुश्किल से आधे लोग जानते हो 500 बचे इन 500 में से कितने लोग पहले से ही जानते हैं कि तुम गड़बड़ हो अखबार ने कोई नई बात तो छापी कोई झूठ भी नहीं छापा न ठीक जगह पर ले आया बात को उस राजनीतिक ने थोड़ा संकोच करते कहा कि आधे लोग तो 250 लोग बचे ये 250 लोग क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा 250 लोग जानते हैं कि तुम गड़बड़ हो उनने क्या बिगाड़ लिया ये भी जान लेंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे तुम फिजूल पंचायत में 250 लोगों के पीछे पंचायत में मत पढ़ो और उनमें से भी कई बाहर गए होंगे गांव में ना होंगे कई को आज दिन का अखबार न मिला होगा कई उसमें से इस खबर को चूक गए होंगे पढ़ा न होगा कई ने पढ़ा भी होगा लेकिन कुछ और सोच रहे होंगे तुम फिजूल की परेशानी में मत पड़ो असलियत अगर ठीक से समझी जाए तुम्हारे सिवाय इस अखबार को किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा है किसको प्रयोजन तुम बहुत चिंता में रहते हो कि लोग क्या कहेंगे लोग ये भी अहंकार का हिस्सा है कि तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे संबंध में सोच रहे हैं कौन फिक्र पड़ी किसको अपना अपना सोचने को काफी है कोई तुम्हारे संबंध में नहीं सोच रहा है फुर्सत किसे है हाँ एक आध दफा देख लेंगे तो शायद पूछ भी लें शायद हंस लें तो वो पहले से हंस रहे हैं तुम पर वो पहले से जानते थे लोगों से हम पहले से जानते थे इनका दिमाग कुछ खराब अब गेरुआ पहन ली कुछ नया नहीं होगा इतनी सी छोटी घटना में लोग इतने परेशान मालूम होते हैं कि लगता है जीवन में कोई संकल्प की क्षमता नहीं रही और अंतर यात्रा के लिए कुछ भी दाव पे लगाने की हिम्मत नहीं मुफ्त मिल जाए एक मित्र मेरे पास आए दो दिन पहले और कहा कि आपकी किताबें पढ़ता हूं बड़ा आनंद आता है रात आधी रात तक पढ़ता रहता हूं कभी कभी तो सुबह हो जाती मगर ध्यान में मुझे कोई रस नहीं ध्यान में कोई रस नहीं किताब पढ़ने में आनंद है क्या कारण होगा क्योंकि सारा जो कुछ मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान में रस आ जाए अगर मेरे शब्द में रस आया और ध्यान में रस ना आया तो मेरा शब्द व्यर्थ ही गया क्योंकि बोली इसलिए रहा हूं कि तुम्हारे भीतर मौन की दशा आ जाए समझाए इसलिए रहा हूं कि तुम शून्य हो जाओ विचार इसलिए तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं कि तुम निर्विचार हो जाओ तुम कहते हो विचार में बड़ा रस आता है तो रस कहीं गड़बड़ है रस सिर्फ तर्क में आता होगा और विचार इकट्ठे करने में आता होगा और बड़े पंडित हो जाने में आता होगा चार लोगों के सामने चर्चा करने में आता होगा लेकिन रस वास्तविक नहीं है अन्यथा पूरा प्रयोजन ही यह है कि रस ध्यान में आ जाए और ध्यान में कुछ करना पड़ेगा पढ़ने में तुम्हें क्या करना पड़ता है पढ़ना तो एक निष्क्रिय बात है आंख के सामने किताब रख ली अगर पढ़ना आता है तो बस पढ़ना शुरू हो गया करना क्या है जीवन को बदलने की तो कोई जरूरत नहीं होती पढ़ने में पढ़ना तो इकट्ठा होता जाता है जीवन वैसा का वैसा बना रहता है ध्यान में जीवन बदलना पड़ेगा पढ़ना सस्ता है ध्यान कठिन है ध्यान में तुम जैसे हो वैसे ही न रह जाओगे रूपांतरण होगा इसलिए ध्यान से लोग बचते हैं पढ़ना ठीक है लेकिन पढ़ने से तुम ज्यादा से ज्यादा सांप्रदायिक हो पाओगे मेरे संप्रदाय के हिस्से हो जाओगे लेकिन तुम कभी धार्मिक ना हो पाओगे जिस धर्म को मैं बांट रहा हूं उस धर्म में तुम भागीदार ना हो पाओगे और ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं तुम्हें अमृत दे रहा था और तुमने अमृत इंकार कर दिया और तुम टेबल के पास रोटी के सूखे जो टुकड़े गिर गए थे उनको बीन के बांट ले गए उनको बांध के ले गए उसे तुमने संपदा समझ ली बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना करें मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना बहुत देखे पीर बहुत देखे औलिया गुरु बहुत तरह के पर इतना ही पाया कि बस वो किताब पढ़ रहे हैं और उनकी जानकारी किताब तक सीमित पढ़े किताब कुराना घर में आग लगी और फर्क बचकाने बस ऐसे छोटे छोटे फर्क है जिन फर्कों से कोई मतलब नहीं असली सवाल है कि तुम मारते हो तुम जेबे करके मारते हो कि झटका करके मारते हो उससे क्या फर्क पड़ता है पशु को क्या फर्क पड़ता है दोनों हालत में मारा जाता है लेकिन सभी संप्रदायों में इसी तरह के छोटे छोटे झगड़े एक जैन मंदिर में मैं गया वहां झगड़ा खड़ा हो गया था जैनों के दो संप्रदाय लठ लिए खड़े थे मारपीट हो गई थी पुलिस आ गई अब वो मंदिर कोई दो साल से ताला पड़ा है पुलिस का ताला लगा है अदालत में मुकदमा चल रहा है मैं मेहमान था उस गांव में पास में ही मंदिर था तो मैं देखने गया कि मामला क्या है और जैन तो बड़े अहिंसात्मक हैं इनका झगड़ा और लठ उठ गए और तलवार निकल आई और सिर फोड़ दिए एक दूसरे के ये मामला क्या है मामला बड़ा छोटा था महावीर की प्रतिमा को दोनों पूजते लेकिन स्वेतंबर प्रतिमा के ऊपर आंख लगा के खुली आंख महावीर को पूजते और दिगंबर बंद आंख महावीर को पूजते। झगड़ा हो गया तो समय बटा हुआ है उनका मंदिर में सुबह 12 बजे तक एक संप्रदाय पूजता है फिर 12 बजे के बाद दूसरा संप्रदाय पूछता है एक दिन किसी की पूजा थोड़ी लंबी चल गई साढ़े बारह हो गए झगड़ा खड़ा हो गया अलग करो आँख। बंद आंद महावीर के भक्त आ गए कभी कभी संप्रदायों के बीच के झगड़े देख के हद मुड़ता दिखाई पड़ती महावीर की आंख बंद या खुली इससे क्या फर्क पड़ता है पूजा तुम्हें करनी तुम्हारा हृदय खुला या बंद इसकी फिक्र करो या विधि हसी चलत या विधि हंसी चलत है हमको आप कहा वे सियाना कबीर कहते हैं इससे हमें बड़ी हंसी आती है और ये सब लोग सियाने कहे कबीर सुनो भाई साधु इनमें कौन दीवाना तुम बताओ इनमें कौन दीवाना कबीर ये कह रहे हैं हमें तो ये सभी दीवाने दिखाई पड़ते सभी पागल हो गए लेकिन हरेक दावा कर रहा है कि हम सयाने और सब मिलके परमात्मा को काट रहे हैं कोई जेबे कर रहा कोई झटका मार रहा कटता है परमात्मा एक छोटी सी कहानी बड़ी पुरानी एक गुरु के दो शिष्य दोनों सेवा करते गर्मी के दिन गुरु सोया है दोनों ने कहा कि आधा आधा बांट लो तो बाया अंग एक ने ले लिया दाया अंग एक ने ले लिया दोनों पैर दबा रहे अपने अपने गुरु के अंग की गुरु ने करबट ली गुरु को कुछ पता नहीं वो सो रहे हैं कि बटवारा हो गया है गुरु ने करबट ली तो बाएं पैर पर दाया पैर पड़ गया तो बाया पैर वाले ने कहा हटा ले अपना पैर अगर मेरे पैर पर पड़ा ठीक नहीं होगा दूसरे सस्म का जा जा कौन हटा सकता है अगर हो हिम्मत तो हटा दे बात बढ़ गई थोड़ी देर में दोनों लठ लिए खड़े थे गुरु की खींचा तानी हो गई गुरु पिटे बुरी तरह पिटे क्योंकि जिसका बाया अंग था उसने दाएं अंग को मारा जिसका दाएं अंग था उसने बाएं अंग को मारा परमात्मा पिट रहा है सब तरफ से क्योंकि वही है तुम जिसे भी काटो वही कटेगा मंदिर जलाओ तो भी उसी का मंदिर जलता है मस्जिद जलाओ तो भी उसी का उसी की मस्जिद चलती है मूर्ति तोड़ो तो उसी की मूर्ति टूटती है वेद को जलाओ उसी का वेद जलता है वही है जैसे ही किसी व्यक्ति को थोड़ी सी समझ उठनी शुरू होती सारा जगत उसी का मंदिर है सब किताबें उसकी सब पूजा स्थल उसके और ऐसी घड़ी में ही तुम योग्य बनते हो कि धर्म तुम में अवतरित हो जाए संप्रदायिक व्यक्ति ने कभी धर्म नहीं जाना और कभी जान नहीं सकता जिन्हें धर्म जानना है उन्हें भीतर सब संप्रदाय से मुक्त हो जाना जरूरी है सब धारणाओं से सब भेदों से और भीतर उसमें लीन हो जाना है जो तुम्हारा स्वभाव है उस स्वभाव की तैयारी ही एक दिन तुम्हें परमात्मा से मिला देगी और कहीं और खोजना नहीं क्योंकि वो तुम्हारे भीतर कस्तूरी कुंडल बसे आज इतना